नई दिशाएं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान यवं प्रशिक्षन परिशद के केंद्रीय शेक्षिक प्रवग्योगी की संस्थान के रेडियो का भाग द्वारा प्रस्तु थे, लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित इस शंखला के अंतरगत कारिक्रम आधा आधा रब बस्ता तो ठीक कर लो क्या अभी तक बस्ता नहीं ठीक हुआ ये लाल किताब कौन सी है आ, आ, कोई नहीं कोई नहीं मुझे दिखा ना नहीं दिखाऊंगी मत दिखा मैं भी मां को जाकर बताऊंगा कि तूने किताब चोरी की है मैं क्यों करूंगी चोरी गुरुजी कहते हैं कि चोरी करना बहुत बुरी बात है आई बड़ी गुरुजी की चेली हैं जैसे तो गुरुजी की हर बात मानती है हां मानती हूं तुम नहीं मानती ना इसलिए गुरुजी कक्षा के बाहर तुम्हें मुर्गा बना देते हैं अच्छा मारूंगा एक तो अरे अरे छोड़ मेरी छोटी छोड़ ना अच्छा ले छोड़ दी भैया मुर्गा बनता है भैया मुर्गा बनता है यार यार है तो ये क्या हंगामा मचा रखा है फूल चायने की हो गई लड़ाई शुरू चलो चलो जाकर दस्तरा रखो दोनों कपड़े बदलो और हाथ मुंह धो लो तब तक मैं खाना लगाती हूं ला नीलू तेरा बस्ता मैं रख दूं नहीं मैं अपने आप रखूंगी मां जीत के बस्ते में एक चीज है लाल लाल रंग की कैसी से नीलू मां हिंदी में मुझे सबसे अच्छे नंबर मिले हैं इसलिए गुरुजी ने मुझे कहानी की किताब इनाम में दी है अच्छा देखो देखो इस पर मेरा नाम भी लिखा है अरे वाह काबा बेटी देखा राजू कितनी होशियार है तुम्हारी बहन मां अरे देखो वो भुला लिया है क्यों राजू तू खुश नहीं हुए अरे ये तुम्हारी बहन को इनाम मिला है तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तू भी बता देती तो तुम आकर मां को बता देते मुझे बताने ही नहीं देते <laughs> अच्छा चलो अब वो किताब खुद दो लो आप देख लो ये किताब मुझे नहीं देखनी देख लो ना भैया देखो कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं तुम मुझे इसकी कहानियां पढ़कर सुनाना ठीक है हां हां सुनाएगा पहले जाकर कपड़े बदलो और हाथ मुंह धो लो मैं खाना लगाती हूं अम्मा अम्मा खाना दो जल्दी जल्दी खाना दो भूख लगी है खाना दो अम्मा अम्मा खाना दो अम्मा अम्मा खा रहे हो थाली ठीक से रखो हम्म ठीक है खाना तो भरसक दो मां क्या बना है दिखाई नहीं देता दाल है पालक की सब्जी है और रोटी है मुझे पालक नहीं अच्छा लगता लेकिन पालक बहुत फायदे की चीज होती है तेरे गुरुजी ने नहीं बताया मां देखो भैया चिढ़ा रहा है ओहो अब खाना तो ध्यान से खा लो चलो शुरू करो दोनों अरे आराम से खाओ धीरे-धीरे मेरे बेटे सब्जी और रोटी नहीं बस मां का जरूरत ही लो तुम हां बस मां बस खा लिया मां मुझे आधा गिलास दूध क्यों दिया आज दूध कम है बेटा इसलिए तुम्हें और नीलू को आधा-आधा गिलास दूध दिया है नीलू को भी आधा हां लेकिन मुझे तो उससे ज्यादा दूध मिलना चाहिए क्यों क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है मैं बड़ा होकर हल चलाऊंगा खेती करूंगा तो नीलू भी तो बड़ी होकर काम करेगी घर का, का काम खेती का काम क्यों ये क्या ना नीलू नहीं मां मैं तो पाठशाला में पढूंगी हम्म ये तो गुरुजी बनेगी अच्छा तब तो नीलू को बहुत पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए दिमाग अच्छा होना चाहिए इसलिए राजू उसे तुमसे ज्यादा दूध की जरूरत है तो ठीक है मेरे हिस्से का दूध इसी को दे दो अरे गुस्सा नहीं होते भैया लो मेरे हिस्से का भी दूद्ध, तुम पी लो नहीं निलू तुम अपने हिस्से का दूध पियो और भैया अपने हिस्से का पिएगा मैं तो चाहती हूं कि तुम दोनों खूब ताकतवर और होशियार बनो तुम दोनों को ही अच्छा खाना चाहिए और दूध चाहिए चलो अब झटपट पी लो दूध मां Tum ginti, gino. Achja, tíkhe. Chiru kero. Ech, Dho, Tien, Cárt. M'y n'e p'i lia, m'y p'i lia, m'y c'i t'i g'i, m'y c'i t'i g'i. M'y n'e p'i lia, m'y c'i t'i g'i, m'y c'i t'i. Tu k'e s'i c'i t'i? M'y n'e p'hle dut khatim kia, Is'l'i e, m'y c'i t'a. N'e hi, j'i. हे मामा ओ तुम दोनों को तो बस लड़ने का कोई बहाना चाहिए हम लड़का रहे हैं और क्या चलो भैया तुम मुझे उस लाल वाली किताब से कहानियां पढ़कर सुनाओ चलो कहानी पढ़ेंगे कहानी सुनेंगे कहानी पढ़ेंगे कहानी, कहानी, कहानी सुनेंगे <laughs> आधा आधा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ शशि शर्मा विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार बीना होरा हेमंत होरा और पल्लवी तरन ध्वन्यांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरा